की अध्यवसाय क्या चीज है तो कहे बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय क्या चीज है तो बुद्धि का व्यापार है वह अब किसी ने कहे कि बुद्धि का व्यापार है आपने अध्यवसाय माने ज्ञान ज्ञान तो इंद्रियनिष्ठ नहीं हो सकता है ज्ञान इंद्रिय में नहीं रह सकता है ज्ञान जब भी रह रहे कहा रहेगा बुद्धि में क्यों बुद्धि का लक्षण अध्यवसायधर ज्ञान धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य ये बताएंगे आगे कार्य आएगी तो बुद्धि का लक्षण अध्यवसा है उसके चार सात्विक है और चार है असात्विक हैं। कौन सात्विक हैं? तो है तो उन्होंने कहा ज्ञान धर्म ऐश्वर्य और वैराग्य तद विपरीत क्या है अज्ञान हुआ अधर्म हुआ अनैश्वर्य हुआ अवैराग्य हुए सात्विक नहीं है। ये तामस हो गए तो जो सात्विक में कौन आता है बुद्धि का धर्म क्या है ज्ञान है किसका धर्म है तो बुद्धि का जो धर्म ज्ञान है वही कह रहा इसलिए यहां लिखना पड़ा कि वह कोई इंद्री का व्यापार ना समझ जाए किसका व्यापार है बुद्धि का व्यापार है।, है किसका व्यापार है बुद्धि का व्यापार है उसी बुद्धेरे व्यापार है ना इंद्री धर्म इंद्री का वो धर्म नहीं है इसलिए कहा उपात मन कैसे उसमें जाएगा उसके लिए बड़ा सुंदर कहने जा रहे हैं उपात विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तम संबंधे सत्याम बुद्धे हे, तमो अभि बुद्धि में जो उत्तम भाव है उसका क्या हो जाएगा अभिभाव हो जाएगा सत्व का समुद्रेक होना चाहिए क्या है अध्यवसाय है, क्या है चाहिए अध्यवसाय कहिए उसी का वृत्ति कहिए उसी को क्या बोलते हैं ज्ञानम चा विधीये वही जो ज्ञान है क्या चीज है बुद्धेश तमो अभिभवे जो हमारा है उसका नाम क्या है ज्ञान है क्या ज्ञान है और पहले वाले में प्रमा के लक्षण में क्या बताए थे हाँ चित्त वृत्ति ही वो कैसी थी जो असंधिग्ध है अविपरीत है अनधिगत है अनधिगत से किसी व्यावृत्ति कराए थे स्मृति का और असंिग्ध से संशय विपर्य का और अभिपरीत से माने मिथ्या ज्ञान अभिपरीत ये सब थे ये या जो प्रमाय सभी में रहेगी या प्रमा का लक्षण सामान्य चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से जायमान हो प्रत्यक्ष क्या हो गया हमारा जो बुद्धि का जो अध्यवसाय जो ज्ञान है वह किसका धर्म है ये सब प्रमा तीनों प्रमाण से जायमान का नाम प्रमा है वो क्या रहेगी तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति ही किसमें कहा था चित्त वृत्ति ही चित्त वृत्ति का नाम क्या है जो बोध है वह बोध माने चित्त वृत्ति फलम माने चित्त वृत्ति का जो फल है जो पुरुष वर्ती बोधा माने पुरुष प्रतिबिंबिता यही कहना पड़ेगा क्या कहना पड़ेगा उन्होंने कहा था पुरुष में वृत्ति माने चित्त वृत्ति फल मुख्याम पौर से यख्याम परमाम बोधी मैंने पौर से इसलिए मैंने पुरुष से प्रतिबिंबित जो बोध और बुद्धि में जड़ में रहने वाला यही दोनों में प्रमाण और प्रमेय में क्या हो गया क्या भेद हो गया अथा चित्त वृत्तिया पुरुष गो बोधा अथवा यदि प्रमा भोग रूप कहलाएंगे तो कहाँ चली जाएगी वो पुरुष में चली जाएगी क्योंकि ये प्रमाणकर्ता रूप में आएगा अब वो प्रमा क्या होगी भोग रूप होगी तो किम वृत्ति हो जाएगी वो चैतन्य वृत्ति और जो हमारा बुद्धि किम वृत्ति हो जाएगी बुद्धि का ज्ञान तो प्रमाण वृत्ति में आ जाएगा इसलिए दोनों में अंत्येषा चित्त वृत्ति वहां बुद्धि वृत्ति क्या गया प्रमाण में क्या है बुद्धि वृत्ति जो व्यापार ज्ञान है वह हमारा प्रमाण कौन सा प्रमाण अर्थ इंद्रिय सन्निकष्ट जाय मान जो बुद्धि वृत्ति जो व्यापार है ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमाण है कौन सा प्रमाण है और जो चित्त वृत्ति बोध है वह हमारी क्या है प्रमा है क्या चीज है वही कहने जा रहे हैं उन्होंने कहा अतः प्रमा द्विबुद्धि न बुद्धि वृत्ति पौर से ये दोनों को बताएंगे सांघ का दोस्या अब आगे क्या कहने जा रहे हैं यहाँ तक सब बताया गया था अब प्रमा अब कहने के बाद विषय दो बताए एक सूक्ष्म मतलब सुखादी अंत विषय अनिना अन्य येतन शक्ति अनुग्रह तत्म दूल्य का जो चेतन शक्ति का अनुग्रह यही तो होना है इदम तावत प्रमाण यह प्रमाण होगा बुद्धिवृत्ति क्या है प्रमाण है जो बुद्धि वृत्ति है उसका उन्होंने क्या कह दिया प्रमाण कह दिया अब बताने जा रहे हैं कि प्रमा क्या चीज है प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण क्या है उस पर बड़ा सुंदर एक न मान अन इनका कहने का है कि यहाँ पर जिन्होंने क्या कहा कि चेतना शक्ति अनुग्रह तत्फलम प्रमा और बोध माने इसके द्वारा का प्रमाण अने विषयाकार परिणाम धारिण ये क्या होता था तो उन्हें कहा था विषय देश में जाता है अंताकरण किसकी द्वारा जाएगा इंद्री के माध्यम से तो इसी प्रकार जैसे बुद्धि विषय इंद्री आलोक के संधान होने से जायमान जो ज्ञान है वह किसका धर्म है तो कहा था बुद्धि का धर्म है किसका धर्म है? इंद्री का धर्म नहीं क्यूँ ज्ञान किसका धर्म होता है बुद्धि का ही धर्म होता है इसे देखा बुद्धि वृत्ति क्या है ज्ञान जो है बुद्धि वृत्ति है उसी पर अब आगे दूसरी प्रकार से लिख रहे हैं अनेना अनेन शब्द का अर्थ करते हैं की विषयाकार परिणाम धारणा बुद्धि तत्व विषयाकार को परिणाम को धारण करने वाली जो हमारा बुद्धि तत्व है अब इसमें बहुत शास्त्रार्थ है इसमें नहीं आए कि लोग अंताकरण को निरवयो अंत मन उनके आ क्या है सावयो नहीं है इसलिए वो क्या नहीं हो सकता उसका परिणाम नहीं हो सकता इसलिए जब वेदांत परिभाषा में सबसे पहले मन का अणुत्व खंडन करते हैं क्योंकि तन मनो असृजत इस श्रुति प्रमाण्य से इनके यहाँ तो उत्पन्न हुआ है किश उत्पन्न हुआ है तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है जो भी उत्पन्न होता है वो क्या होगा निरवय नहीं होगा सावयव होगा क्या होगा अभाव को छोड़कर के जो भाव पदार्थ हैं वो सब क्या होते हैं अभाव जैसे ध्वंस उत्पन्न होता है वो तो होगा नहीं जाए क्या अन्य जो चीजें हैं, वो सब क्या है माने द्रव्य पदार्थ गुण भी क्या होता है निरवय होता है गुण भी में कोई अवय नहीं होता है इसीलिए उन्होंने कहा की जब उत्पत्ति वाला है ना तो अंताकरण तो अणु है न विभू है न तो व्यापक है इनके यहाँ जो अंताकरण और न ही विभू माने व्यापक अणु माने छोटा अब ये क्या है मध्यम परिमाण वाला है जो मध्यम परिमाण वाली जो वस्तु होती है वो संकोच विकासशील होती है क्या होती है माने घटती और बढ़ती रहती है तो यह जो हमारा अंतःकरण करण हो कैसा हमारा परिमाण वाला है और संकोच विकासशाली है इसलिए वो क्या करेगा इंद्री प्रणालिका के माध्यम से बुद्धि तत्व तो जाएगा फिर क्या होगा चेतन शक्ति चेतनस्थ पुरुषस्थ जो अनुग्रह दोनों में अंतर समझ लीजिए मैंने परमा क्या चीज लेकर आने अन्य जब बुद्धि परिणाम धारण करने वाली बुद्धि तत्व न यह चेतन शक्ति चेतन से मैने पुरुष से जो अनुग्रह जो अनुग्रह है उसी का नाम क्या है प्रमा बोध अनुग्रह उसका उन्होंने कह दिया मान सोपग्रहीता नाम विषया नाम जो स्वामान्य बुद्धि के द्वारा गृहित जो विषय है माने अपनी जो बुद्धि उस बुद्धि ने गृह जो किए जो विषय है स्व चेतने समर्पण वह बुद्धि क्या करती अपने चेतन पुरुष को भोग के लिए समर्पण करती है वह चेतने समर्पण तत्फलम बोधा जो चेतन को समर्पण करना है वही क्या है हमारा बोध उसी का नाम प्रमा है और अब बुद्धि तत्व ने क्या किया चेतन शक्ति के अनुग्रह से अपने में पड़े जो विषय उन विषयों को क्या करना स्व प्रतिबिंबित जो चेतन उद चेतन को समर्पण कर देना ये क्या हो जाएगा हमारा फल इसलिए क्या हो गया भोग दृष्टि में आ गया किस में आ गया भोगता हो गया तो प्रमा का और प्रमाणकर्ता में आ गया एक तरह का करण होता है दिव्य प्रमाण इसलिए इन दोनों का उन्होंने भेद कर दिया की जो चेतन वृत्ति ही अनुग्रह है तत्फलम प्रमा इति बोधा क्या उसका नाम हो गया हा? प्रमा वही एक जगह एक, एक, कुछ लिख रहे हैं अंताकरण रूपा इति प्रमा अंताकरण से स्वभाव है यद इंद्री उपनीता विषयान् स्वस्मिनम समर्पयति बुद्धि का यह स्वभाव है कि अपने से सम, इंद्रियों के द्वारा सम्बद्ध जो विषय है, है, हैं उन विषयों को अपने मालिक को समर्पण करता है कर्ण का काम है कहीं कई श्लोक लिखे यानी चीता में गृहतान ता, इंद्रिय अच्छा अर्थान लिखान इंद्रियर्थान आत्मने यह प्रयच्छति अंताकरण रूपाया तस्मी विश्वात्म नम मो यद इंद्रिय मन इंद्रियों के द्वारा गृहीता अर्थन आत्मने यह प्रयच्छति जो अपने आत्मा को लो प्रच देता है ऐसे अंताकरण रूप जो परमात्मा है उनको क्या करने जा रहे हम तो नमस्कार करने जा रहे हैं बड़ा जोश नमस्कार करने जा रहे हैं ये कह है रहे विष्णु प्रणाम पुराण के प्रथम से चतुर्थ अध्याय का ये श्लोक है कहाँ का विष्णु लिखा है एकदम सभ्यता है दोनों में और कुछ चीज टिप्पणी में लिख देते हैं तो इसी एक टिप्पणी बना दी है वही गृहीता इंद्री अर्थान आत्मने या प्रयचित अंतःकरण करण रूपाया विश्वात्मने नमः ने नमह एतावता इंद्री सन्नकर से जायम जो घट इत्यादि जो बोध है वह प्रमाण हुआ और तद उसके बाद घटम हम जाना जो अपर से बोध हुआ वह प्रमाण हुआ प्रमाण कौन हो गया एक तरह के निकी यहाँ हो गया प्रमाण हो गया व्यवसायात्मक ज्ञान और अनुव्यवसात्मक ज्ञान हो गई प्रमाण यही अंतर हो गया अयं घटा इस ज्ञान का नाम क्या कहते हैं व्यवसाय ज्ञान इसी का नाम इन्होंने क्या रखा प्रमाण ज्ञान और अनुव्यवसाय कहते हैं घटम हम जाना तो इन्होंने अंत में लिखा कि जो अयंग घटा जो ज्ञान है जो प्रथम ज्ञान उस प्रथम ज्ञान हो गया हमारा प्रमाण और उस ज्ञान से जायमान जो कौन हो रहा है ज्ञान गढ़ हम जानामी ये ज्ञान हो गई प्रमाण जो यो क्या प्रमाण का लक्षण क्या बना ज्ञानात्मक बना क्या बना ज्ञानात्मक अतः कौन सा ज्ञान स्पष्ट कहने कहना तो व्यवसायत्मक ज्ञान है प्रमाण और अनव्यवसाय आत्म ज्ञान क्या है प्रमा, प्रमा है, है। वह अगुवाई इसलिए बड़ा सुंदर निकल दिया की इंद्र सन्नी कर जाए मानो घटा ये अय घटा इसी आकार होता व्यवसाय आत्म ज्ञान का और उसके बाद घटम हम जानामी इसको बोलते नहीं आए एक लोग अनुव्यवसाय घटम हम जानामी यह जो पौरुषी बोध है वह प्रमा है और अयंघटा जो बौद्धो बोध बुद्धि में रहने वाला जो बोध है बौद्धो बुध है बुद्धिगत जो बोध है वो क्या है प्रमाण है वो ठीक है उन्होंने कहा जो बुद्धिगत ज्ञान है वो प्रमाण है और पुरुष वृत्ति जो ज्ञान है प्रमाण है यही दोनों में अंतर है क्या अंतर यही दोनों में अंतर है अब कहने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि में वाचे इन्होंने लिखा बड़ा सुंदर क्या एक लिखा की अनैना येतना शक्ति अनुग्रह तत्फलम प्रमा बोध इन्हों का कहना कि जो बुद्धि है वह प्रकृति से जायमान है प्रकृतर महान तत्व अहंकार महान माने बुद्धि महातत्व माना बुद्धि है तो जब प्रकृति जड़ है तो बुद्धि भी जड़ है उसमें क्रमा कैसे रहेगी इसीलिए उनका कहने चाह रहे हैं अचेतन बुद्धि तत्व ही प्राकृतत्व बुद्धि तत्व तो क्या है प्राकृत है प्राकृत होने से माने प्रकृति से जायमान है इसलिए क्या हो गया जब उसका कारण जड है तो जब बुद्धि भी क्या है जड है जड होने से बुद्धि तत्व अचेतन इसलिए अचेतन है तद्यवसायूपी तद अचेतना कितना सुंदर कहने जा रहा है उसका जो धर्म अध्यवसाय लक्षण वो भी अचेतन है वह कैसा है घटा अधिपत यहाँ का जो ज्ञान है वो किसके किम रूप है बुद्धि वाला ज्ञान किम रूप है हमारा जड है ज्ञान का नहीं आए लोग ज्ञान को जड़ मानते हैं जो गुण होते हैं सब क्या है जड़ है और क्या होता है जब उस ज्ञान का आत्मा के साथ संबंध होता है तो आत्मा में चेतनता प्रतीत होती है और ज्ञान हट जाए तो आत्मा में क्या नहीं हो सकती है चेतनता चेतन नहीं रहती चेतन है ही नहीं आत्मा इसीलिए उन्होंने कहने जा रहे हैं प्राकृत अचेतन ही थी तद एवं बुद्धि तत्व से जितने सुखादि परिणाम है सबके सब क्या है जड़ी है हे हाँ कर एवं बुद्धि तत्व से जितना भी बुद्धि तत्व का है वह सब का सब क्या है सुखाद योगी परिणाम भेदाह किसके बुद्धि तत्व के परिणाम विशेष हैं ये सब के सब क्या है? अचेतना सब अचेतन है और पुरुष में सब रह नहीं सकते है असंगो यम पुरुष पुरुष तो असंग श्रुति कहती है इसीलिए आज लिखने जा रहे हैं तरी पुरुषस्य से सुखाद्यसंग अनुसंगी माने जुड़ जाना अननुसंगी पुरुष क्या है सुखादि का अनुसंगी नहीं है क्यों यहाँ योग सूत्र दे रहे हैं कहीं का सुखाद्य अननुसंगी इसका मतलब असंगो यम पुरुषा मन ज्ञान सुखाद्य ये श्रुति कहती असंग पुरुष है न सुख आधार है न ज्ञान का भी आधार नहीं है कौन ज्ञान का आधार नहीं है पुरुष क्योंकि ज्ञान रूप माने लक्षण के द्वारा ज्ञान लक्षण भी प्रत्याशक्ति नहीं जाए जाएगी क्या बोलते हैं अलौकिक प्रत्याशक्ति एक सामान्य लक्षण एक ज्ञान लक्षण एक योगज ये क्या होती है अलौकिक प्रत्याशक्ति बोलते कौन दो प्रकार एक लौकिक एक अलौकिक लौकिक हो गया घटपटादी का जो ज्ञान ये दिख रहा है एक घट के ज्ञान से घर वाले घट का भी ज्ञान हो जाना ये कौन संकर्ष है अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा यहाँ पर उन्होंने कह दिया अतः पुरुषस्तु सुखादी अनुसंगी जो पुरुष है व सुख के साथ उसका संबंध नहीं अननुसंगी है अतः चेतना है स्वयं बुद्धि तत्व वर्तीना हा। वो सब कहा है बैठे हमारा सुख दुखादी बुद्धि तत्व वर्ती बुद्धि तत्व में विराजमान है ज्ञान सुखाधी ना जो बुद्धि तत्व वर्ती जो ज्ञान सुखादी है तत् प्रतिबिंबिता भी क्या लिखने जा रहे हैं जो सबके सब ये बुद्धिमान बैठे हुए हैं तो चेतनों हम जाना ये कैसे होगा तो चित्त गणे ने जो पुरुष के उनका प्रतिबिंब पड़ेगा क्या पड़ेगा उसको कहने जा रहे हैं प्रतिबिंबिता मन बुद्धि तादात्म बुद्धि के साथ उस पुरुष का एक तरह का तादात्म हो जाना ये क्या है प्रतिबिंब है क्या हो जाना जुड़ नहीं सकता है फिर भी दिखता है एक हो गए हैं वही कहने जा रहा सोयम बुद्धि तत्व वर्तिना सुखादिना तत्प्रतिबिंबिता मन बुद्धि तत्व प्रतिबिंबिता भी यहाँ लेकर तत्मन बुद्धि तत्व प्रतिबिंबिता त्या और उनका प्रतिबिंब की जो छाया होगी क्या बुद्धो प्रमाक होना चाहिए फिर पुरुष में नहीं होना चाहिए आपने भी बता करके आए हैं कि बुद्ध ये प्रमाग के फलम जाते ना तो पुरुष में क्यों पुरुष तो असंग है आपने भी कहा पहले आप कह रहे हैं चित्त वृत्ति ही यहाँ क्या कहने जा रहे हैं कि पुरुष असंग है असंग तो पुरुष में प्रमा हो नहीं सकती ज्ञान किसका धर्म है जड़ होने ऐसी जो भी ज्ञान होगा इसलिए बड़ा सुंदर नीचे लिख रहे हैं की बुद्धौ परमाख्यम फलम जाएते न पुरुष क्यों तस्य न प्रमा आधारत्वा भावात फिर उसको पौर से बुद्ध कैसे कहते हैं तो इन्होंने कहा चित्त और चित्ती का दोनों का भेदाग्रह हो गया जैसे लोहा और आग का तादाग में हो जा क्या कहते हैं हम लोग किसने जला दिया हाँ लोहान लो, लो, है वही कहना बु वृत्ति अत्यंत तादात्म होने के कारण वो कहाँ दिखता है दीर्घ वृत्ति दिखने लगता है इसीलिए उसके बड़ा सुंदर लिख रहने जा रहे हैं इति छाया इसलिए क्या प्रयोग किया उसके लिए माने इति तायापत्या ज्ञान सुखादि मान इव का भांति चेतनो भाती जो चेतन पुरुष है उसमें लगता है वो ज्ञान वाला है वो क्या है जो आ, सुख वाला है दुख वाला ऐसा प्रतीत तो होता है क्या होता है प्रतीत तो होता है नब दो वही कहने आप में प्रतीत तो होने लगता है जैसे दर्पण के में सब प्रतीत तो होते हैं लगता है किसमें है कि सब दर्पण दर्पण के हिलने पर क्या होता है लगता है मुख हिल रहा है होता नहीं है उसी के लिए एक बड़ा सुंदर या नीचे लिखेगा श्लोक दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तु दृष्टया इमास्ता प्रतिबिंबंती सरसीव कटुद्रमा इसे किनारे वाले तो वृक्ष किसमें जल में प्रतिबिंबित तो होते हैं किसमें तो प्रतिबिंबित होते हैं जल में प्रतिबिंबित होते हैं उसी प्रकार और जो उस दर्पण में जो सामने विषय आते हैं वस्तुनिष्ठ तो वो घटपटा आदि अधिकता का दर्पण स्तवे न दिखता है उसी प्रकार इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा बुद्धि जो अर्थाकार बुद्धि की जब वृत्ति होती है तद अनुचार्थो पर उसे प्रकाश पड़ता है वृत्ति में प्रतिबिंब रूपेणा पुरुषारूढ़ा सती माने प्रतिबिंब रूप से पुरुष में आरूढ़ होकर वह क्या करती है प्रकाशित करती है क्योंकि बुद्धि जड़ बुद्धि तो प्रकाशित नहीं कर सकती है पर जब प्रतिबिंब रूप से आरूढ़ उस पुरुष में हो जाती है तब क्या करती है प्रकाशित करती है अतः परस्परम प्रतिबिंब से एक बुद्धि का प्रतिबिंब किस में पड़ेगा उसमे इसीलिए कहना चाह रहे हैं उसी कहने जा रहे हैं कि सुखादी नाम इव चेतनो अनुग्रहा सुखादिमान यहा चेतना पुरुषो भाती लगता है वह चेतन पुरुष में सब कुछ है ऐसा हम लोगो क्या होता है प्रतीत होता है मैंने आरोपित तो जो क्रिया है वह क्रिया रहेगी किसमें बुद्धि में, में। परंतु किसमें प्रतीत हो रही है साक्षी में प्रतीत तो होती है इसलिए बड़ा हाँ यहाँ लिखा तो तत्व बुद्धि तत्व प्रतिबिंबिता माने बुद्धि तत्व में जो प्रतिबिंबित माने प्रतिबिंब ने संबद्ध है उसका छाया प्रति किस में होगा पुरुष में जाकर पड़ेगी तो क्या कहलाएगा वो सुखवान दुखबान प्रतीत होगा जबकि है नहीं क्योंकि आरोपित जो क्रिया कल्पित है वह कल्पित दर्शन तो बुद्धि में है क्योंकि दर्शन देख नहीं सकती कभी भी बुद्धि क्योंकि जड़ है ना इसलिए कल्पित है कहना पड़ेगा यही कहना चाह रहे हैं अलग अलग उसका बहुत अर्थ किया प्रतिबिंब का दूसरा अर्थ किया अब आया चित्त अब उसी कार्य कहने जा रहे जो चित्त शक्ति चित्त वृत्ति पौर बोधस्य आपने क्या आप कह दिया कि चित्त वृत्ति जो पर उसे है वही प्रमा है ये आपने कहा उस पर ये कुछ और लिखने जा रहे हैं क्या चिति छाया प्रत्या अचेतना बुद्धि ये जो चैतन्य की जब उसमें छाया पड़ने लगती है तो अचेतन बुद्धि भी क्या हो जाती है अद्यवसायोपी अचेतना क्यूँकी जब बुद्धि अचेतन है उसका ज्ञान भी अचेतन है परन्तु चित्त छाया के द्वारा क्या होता है चेतन वती वह कैसा प्रतीत होने लगता जैसे हम लोग ट्रेन के चलने पर वृक्ष में चलन क्रिया प्रतीत होती है लगता है वृक्ष दौड़ रहा है जबकि चलता कौन है उसी प्रकार स्थिर होने पर भी क्या दिखता है चलता दिखाई देता है जैसे गंगा के किनारे जब नाव चलती तो हमको लगता है क्या चल रहा है वृक्ष चल रहे है उसी प्रकार यहाँ तात्पर्य की चित छाया के द्वारा अचेतन जो बुद्धि है उसका अध्यवसाय भी ये अचेतन है फिर भी वो क्या प्रतीत होता है चेतन बद भाती चेतन की तरह प्रतीत होने लगता है क्यों प्रतीत होने लगता है तो बीसवी कारिका में बताएंगे वहाँ का लिख रहे हैं तस्मात तत्सयोगात पुरुष के साथ जो संयोग माने बिंब प्रतिबिंब भाव रूप संबंध वो संयोग नहीं है कौन सा संयोग दोनों जुड़ नहीं सकते व है प्रतिबिंब तो पढ़ सकता है जुड़ नहीं सकते हैं इसीलिए उसका कहने जा रहा है मन पर तस्मात तत्सात अचेतन मन बुद्धि तत्वी चेतना भाती लिंग प्रति गुण कर तृ गुण का कर्ता होने पर कर्ता इव भवती उदासीना है वह लगता है कर्ता की तरह जबकि है क्या वह पुरुष उदासीन है उसे कोई लेना देना नहीं है आगे यह कारिका कहेंगे बीसवीं कारिका है इसी कान कारिका आगे बताने वाले हैं। अब बताने जा रहे हैं यहाँ सबसे पहले दृष्ट का लक्षण क्या किया था प्रति विषयावस दृष्टम उन्हें प्रति या दृष्ट प्रमाण का लक्षण है उसके ऊपर होने का, का संशय किसे कहते हैं तो ये घटा रहा है सबका अलग अलग अधिक इस लक्षण में इतना ही दिक्कत है प्रति विषय तो कहाँ की व्याप्ति हो जाती संशय आदि में जब अध्यवसाय कर दिया तो निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा तो संदेश निवृत्ति हो जाएगी तो पद कृत्य बता रहे हैं अत्रसाय ग्रहणे न संशय बिछिन्नति किम विचिन्नति माने ग्रंथ कारा अध्यवसाय ग्रहण न संशय माने व्यावर्तयती अलग माने संशय की व्यावृत्ति करते हैं व्यावर्तयती कथम उसमें अति व्याप्ति है तो संशय से अनावस्थित ग्रहण क्यों संशय में क्या होता है मन एक धर्मिक नाना धर्मिक मन एक धर्मिक नाना धर्मावगा ज्ञान उसका नाम क्या है संशय है तो निश्चित रहेगा निश्चित रहेगा पुरुषों वही कहने जा रहा है संशय से मन संशय अन्यवस्थित गृहित होने के कारण अनिश्चय रूपत्वात अनिश्चय अध्यवसाय निश्चय का नाम अध्यवसाय कहो निश्चय कहो अनर्थांतरम, अन्य अर्था अर्थांतरम, न अन्य अर्थ अनर्थांतरम, माने एकार्थकम, माने निश्चित और अध्यवसाय दोनों एकार्थक है अन्यर्थ माने भिन्नार्थकम और अनन्यार्थक माने अभिन्नार्थकम, अभिन्न माने एकार्थक चाह निश्चय कहो कोई दोनों क्या है पर्याय वाची शब्द है एक हो गए अध्यवसाय का कहे अध्यवसायी लक्षण कर दो तब अध्यवसायम मने अध्यवसायी दृष्टि प्रमाण है प्रति विषय में जो विषय शब्द का प्रयोग क्यों करने जा रहे हैं इतना सुंदर पद पदकृत लिख रहे हैं कितना कर दो प्रति विषय हटा दो मैंने प्रति प्रत्यध्यवसायम कर दो विषय को हटा दो तो कहे विषय ग्रहण न असद विषय असद विषयम को हटाने असद विषयम ना असद विषय की विपत्ति कहते हैं असद विषयों न विद्यती नती सन विषय यस असद विषय मान मिथ्या ज्ञान ज्ञानात्मकम विपर्यम जिसका वास्तविक विषय नहीं है क्योंकि असद शब्द की दो अर्थ होते हैं एक असद का मतलब होता है अलीक अलीक जो वस्तु संसार में है ही नहीं वो अलग चीज है और मिथ्या चीज अलग है मिथ्या और अलीक में बहुत अंतर है मिथ्या वो होती है कि कहीं हो कहीं प्रतीत तो हो मान ना होकर के भी प्रतीत हो समझ लो इतना अत्यंत सुलभ बुद्धि से जो ना होकर के प्रतीत तो वो क्या है मिथ्या है और जो हो भी ना कभी हो ही नहीं सकती है क्या है अंधविकल्पक व्यक्ति को होते असत्य ये बंध्या का पुत्र कभी हो ही नहीं सकता है और अज्जू में सर्प तो क्या है कहीं न कहीं दोनों में प्रतीत हो रहे हैं इसलिए यही मिथ्या में क्या होता मिथ्या न सत है न असत है न तो गलत कहा जा सकता है न सही कहा जा सकता है गलत कब कहलाएगा जब वो जाओगे और उसके पहले गलत हो जाएगा जब देख लोगे रज्जू को तो गलत हो जाएगा सर्प और उसके पहले क्या कहोगे जब तक देखे नहीं तब तक, तक गलत कह नहीं सकते और तब मिथ्या नहीं है वही कहने जा रहे हैं इसलिए असत शब्द का कोई ये अर्थ ना समझ ले कि असत माने अलीग अलीग किसी का विषय होता ही नहीं है इसलिए उनका कहना विद्यती सन मन वास्तविको विषया यश असौ असत बढ़िया वित्पत्ति हाँ तो अलीग वाला नहीं लेना सत्य वित्पत्ति नहीं करना बौरी करना है अविद्यमान सन इत्या को विषया यश्य सत नैतपुरुष समाध नहीं करना सत असत नहीं कहना है अभी तो क्या कहना है ना विद्यती सन विषयों ने जिसका है विषय नहीं है विषय विद्यमान नहीं है वो पदार्थ है ये नहीं है। रहा है उसका विषय विद्यमान यहाँ नहीं है हाँ मिथ्या ये सब मिथ्या ज्ञानम विपरये अतः विषय शब्देन ने किम करो मिथ्या ज्ञानात्मकं विपर्यम अपाक करोती वही लिख दिया विपर्य को हटाता है अब प्रतिग्रहण्यू करोती विषयम विषय प्रतिवर्तते घटक जो प्रतिपद है उसका प्रयोग क्यों करने जा रहे हो तो सन्निकर्ष सूचनाद अनुमान संकर्ष सूचना मृत्यादय से देखिए अद्यवसाय और मिथ्या ज्ञान शून्य तो अनुमिति भी होती है मान व्याप्तिक्ञान भी होता है स्मृति भी होती है उसमें भी लक्षण चला जाएगा स्मृति ही प्रमाण बनने लगेगी स्मृति प्रमाण नहीं है क्या नहीं हमारा स्मृति प्रमाण नहीं स्मृतिमक ज्ञान प्रमाण नहीं है यदि प्रति नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे विषयाध्यवसाय मान निश्चित विषय वाला जो ज्ञान क्या अर्थ होगा अर्थात मिथ्या ज्ञान शून्य जो ज्ञान वो निश्चयात्मक जो ज्ञान है उसका क्या अर्थ है नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण तो वो तो हो गया स्मृति भी निश्चयात्मक होती है, मिथ्या का हैत्मक नहीं है यथार्थ अनुभव से जाएगा यथार्थ स्मृति इस होगी इसलिए उसमें इस स्मृति में चला जाएगा व्याप्तिक ज्ञान भी क्या होता है हमारा मिथ्या नहीं होता है इसलिए उसमें चला जाए इसलिए बड़ा सुंदर लिखने जा रहे हैं क्योंकि प्रति विषय से अर्थ निकलाता सन्निकर्थ प्रतिशत से क्या अर्थ निकला था सन्निकर्ष शब्द का निकाले थे इसलिए कहता प्रति ग्रहण इस लक्षण में हमने क्या ग्रहण कर दिया प्रति मैने का प्रयोग किया तेन किम भवती तो उदाहरण किम इंद्रियार्थ सन्निकर्थ सूचना इससे यह निकला कि इंद्रिय अर्थ का संबंध सूचित हुआ इससे सूचित हुआ प्रतिशत से अनुमान का इंद्री जो अनुमान प्रमाण में जो उसका साध उसका इंद्री का संबंध नहीं होता इसलिए अनुमान स्मृत्यादय जो अनुमान प्रमाण है जो स्मृति उनकी क्या हो जाती है व्यापाराकृत मन व्याव्रता भवंती व्याव्रता भवंती वो व्यावृत हो जाते हैं कौन व्यावृत्त हो जाते हैं स्मृति और अनुमान कैसे को देखा वो सामने आ गया तो उसमें चला जाएगा लक्षण उसकी स्मृति हो होती प्रमाण नहीं उसमें लक्षण जाएगा आप स्मृति जब करेंगे स्मृति के बारे में क्या कहना आज स्मृति कल भी एक होगी तो कल वाले के प्रति आज की स्मृति क्या हो जाएगा करण होने लगेगा जबकि स्मृति प्रमाण नहीं।, नहीं।, नहीं है कोई अनुमान माने जो अनुमान वो प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष का लक्षण कहाँ जा रहा है स्मृति में जा रहा है और अनुमान माने ज्ञान में किसमें जा रहा है हमारा उसको हटाने के लिए क्या रखा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् क्या कहते चले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न जाय मानम बड़ा सुंदर लिख रहे हैं आगे उसका नाम क्या है वहां लिख रही है संशय आदि हटा दिया उसी कहने ये तदेव इसका सार लिख रहे हैं कि लक्षणांतर्गत संपूर्ण पदों को क्या कर दिया फल दे दिया अलक्ष्य की व्यावृत्ति कराने के लिए विषय पदम किम व्यावर्त यती मिथ्या ज्ञानम व्यावर्त अध किम व्यावर्त यती संशयम व्यावर्त प्रति पदम किम व्यावर्तिय अनुमिति मान अनुमान स्मृति आदि वही कहना अब लक्षण क्या बना इतना निकल के ये निकला तदेव समान असमान विवेद तत्व दोनों का विव छेद किया समान का विव छेद किया और असमान समान प्रमाणत्व कौन हो गए अनुमान आदि उनका कर दिया असमान कौन हो गए संशय आदि के इसलिए कह रहा है समान अबरा लक्षण घटा रहा है लक्षण किसे कहते हैं समान सामान जाति विवच्छेद लक्षणत्व इसमें प्रति विषय देवसाय पूरा लक्षण घट गये समाना समान जाति विभच्छेदी ने जो समान जातीय प्रत्यक्षे न जो समान जाती संशयादया प्रत्यक्ष संशय संशय प्रत्यक्ष में ही होता है और विजातीय को उन्हें असमान जातीय अनुमान स्मृत्यादया असमान जाति कौन है अनुमान और स्मृति समान जाति कौन है संशय आदि प्रत्यक्ष में होता है इसीलिए लड़कों का समान जाति हुआ संशय विपर्य और असमान जाति हुआ अनुमान और स्मृति उनका व्यवच्छेद कर दिया एता बताया लक्षण बन गया कौन सा लक्षण है दुष्ट किया दुष्ट अदृष्ट लक्षण बन गया वही कहने जा रहे हैं अद्यवसायो दृष्ट मन दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण संपूर्ण लक्षणम माना दृष्ट प्रमाण का ये क्या है लक्षण दृष्ट प्रमाण क्या है लक्ष्य है लक्षण क्या है लक्षण उसका उसमें पूरा लक्षण लक्षण का लक्षण क्या होता जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव तो उसी प्रकार जो समान जाति असमान जाति से जो छेदक हो लक्षण से प्रयोजन व्यावृत्ति व्यवहार लक्षण से प्रयोजन लक्षण का प्रयोजन होता है व्यावृत्ति करना इसलिए वही पक्ष को लेकर उन्होंने लिख दिया समाना समान जाति व्यवच्छेद प्रति विषय अध्यवसायो इति दृष्टस्य से संपूर्ण लक्षण आये कहने जा रहा तंत्रातरे यद्यपि जैसे कहीं कहीं लिखा है सांख्य में न्याय में क्या लक्षण है इंद्री प्रत्यक्षम इंद्रिय इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा इंद्रिय सन्निकर्थ हो जाएगा तो इनके इनके इंद्रिय सन्निकर्ध भी नहीं है प्रमाण यहाँ ज्ञान है इसीलिए कहने जा रहा है दो लोग इंद्रिय संिकर्थ को कुछ लोग प्रत्यक्षम कल्पना रूढ़ बौद्ध लोग मानते है प्रत्यक्ष लक्षण कहते हैं कल्पना पोढ़ अभ्रांतम प्रत्यक्षम अलग अलग सबका लक्षण दे रखे नीचे अतः अनभ्युतम विद्यमान उपलम्भात इन सब मतों को उन्होंने कार लक्षण कह दिया, दिया? तंत्रांतरित तंत्र मानता शास्त्र तंत्रांतर माने शास्त्रांतर तंत्रांतर मतलब क्या हुआ शास्त्रांतर लक्षणांतराणी तैर्थिका नाम न उन लक्षणों के यहां दूषित क्यों नहीं किया अपना लक्षण बता दिया और उनको दूषित क्यों नहीं किया तैर्थिका मान तीर्थ माने क्या होता है दार्शनिक इसीलिए तैर्थिका नाम दार्शनिका नाम क्या होता है कि की तैर्थिका नाम दार्शन तीर्थम सात दर्शनेशु ये कहीं की युक्ति है मे तीर्थ शब्द का किसा प्रयोग होता है दर्शनेशु तीर्थ पदम दर्शन परम दर्शन चा गौतम आदि प्रणीतम शास्त्र और उनको जो जानने वाले वो दार्शनिक हुए उन्हीं को तैरथिका भी कहते हैं क्या कहते हैं तैरथिका कहिए या दार्शनिक कहिए दोनों पर्यायवाची। याद रखिए रखिये पूछेंगे इति तैर्थिका नाम न उन लक्षणों का दूषित क्यों या किया विस्तार तो भयात उन सब को दूषित करना शुरू किया जाता तो क्या जाता बहुत विस्तार हो जाता क्या हो जाता अब आया न अनुमानम प्रमाणम यहीं तक छोड़ दिया जाए क्योंकि इसका अलग चलने वाला है